सम्वेद्नाओ सम्वेद्नाओ के के, पंक, पंक, की एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रभा मजुमदार की कविता कविता, कविता का शीर्षक घुन घुन है कि लग ही जाते हैं है। किसी भी चीज में जरा भी लापरवाही हो जाए अगर समेटने सहेजने संवारने में गेहूँ और चावल मूंग और चने तक ही रहे तो फिर भी ठीक है मगर घुन तो जकड़ लेते हैं हमारे अरमान आशाओं को सपनों महत्वाकांक्षाओं को हंसी और खुशियों को जीने के उल्लास को असमय ही कर देते हैं चूर जर्जर जर कर देते हैं संबंधों की बुनियाद को बुझा देते हैं रिश्तों की आंच, सोख लेते हैं संवेदनाओं की नमी खुशनुमा गुनगुनी धूप को दहकते अंगारों में संगीत की लय को चुभते मरमाहत करने वाले शोर में बदल देते हैं बस एक बार लग जाए कहीं घून बदल ही देते हैं उसकी रंगत कितना भी दिखाएं फिर धूप और हवा या फटकारे जोरों से कुछ न कुछ बाकी रह ही जाते हैं बड़ी तेजी से फैलते हैं ये अंधेरे सिलन भरे डब्बों और घुटन भरे माहौल में जिनमें अक्सर भर देते हैं हम जिंदगी की तमाम दौलत और निश्चिंत लापरवाह होकर सोते, सोते हैं फिर ताम्र और एक, एक दिन, दिन बड़ी, बड़ी हसरत से, से खोलते हैं ढक्कन निहारना चाहते, चाहते हैं अपनी जुटाई हुई संपदा बंद डिब्बे के भीतर तब हम पाते हैं घुन ही घुन चूरे का ढेर दूसरी कविता का शीर्षक गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या था कि तुमने सिर्फ मेरा अंगूठा ही मांगा संपूर्ण प्राण नहीं जबकि तुम जानते ही थे कि उसी एक अंगूठे में होता था मेरे जीवन का मकसद एक सीधी साधी मौत की बजाय क्यों दी बार बार, बार मौत की दीवारों से टकराने की सजा नहीं, नहीं। वह क्षण नहीं, नहीं था तुम, तुम जान गए थे द्रोण पृथ्वी पर, पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुम्हारा वह प्रियतम शिष्य नहीं ठुकराया हुआ यहाँ भील था तुम्हारी अनिर्बाध प्रशस्ति के लिए मेरा बलिदान जरूरी था किसी भी तरह यू भी तुम साम दाम दंड भेद के बल पर ही हासिल करना ही चाहते थे साम्राज्य शक्ति और शोहरत वह डर था बदहवासी थी वर्षों के छल क्षत्र से खड़े हुए गुरुता के साम्राज्य पर खतरा मंडराते देखा था तुमने उस दिन मुझे तुम तो गुरु दक्षिणा नहीं थीक थीक मांगते, मांगते नजर आए थे पराजित असहाय और, और बौने, बौने से और अपनी, अपनी लगुता लगुता का, का मिटाकर मैंने दिया था अपने, दिया था अपने, था। अपने ही हाथों अंगूठा यू भी मैं हाशिए पर पड़ी एक वंचित दुनिया का अपने नसीब पर छोड़ा गया एक मामूली मोहरा जिसका बलिदान सुर्खियों में नहीं आता जिंदा रहते तो मर ही सा गया था मैं, लेकिन मौत के बाद समय की ना मालूम किस करवट से जीवित हो गया कर इतिहास के पन्नों से निकलकर मैं बार बार आ खड़ा होता रहूंगा गुरुद्रोण और देता रहूंगा चुनौती तुम्हारे गुरुत्व की लघुता प्रमाणित करता रहूंगा अभी, अभी आप, सुन आप सुन रहे थे, थे, थे प्रभा, प्रभा मुजुमदार की दाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल